उस्ताद अमजद अली खां संगीत और बच्चे कार्यक्रम कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये तीसरा कार्यक्रम है मा सा साधा निधा म फिर से बोलो शुरू की लाइन सा ना na uh -huh. ajo बोली डोरी कौन संग बांध सच बतला बात नाचे कतपुतली डोरी पिया संग बांध मैं नाचूं अपने पिया के लिए अरे और कोई पूछना चाह रहा है कुछ आप इतनी देर तक जरूरत बताते हैं कि आपके हाथ में दर्द नहीं होता ये बात मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि इसके बारे में भी आप लोग सोचते हैं क्योंकि हाथ में वाकई दर्द होता है और शरीर में भी काफ़ी लेकिन इसलिए जब हम लोग रियाज करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाती है तो आदत किसी भी चीज़ की पड़ जाए रियाज की और तकलीफ़ झेलने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो तकलीफ तकलीफ़ नहीं रहती तो ऐसे ही हम लोग पाँच पाँच छः से घंटे रियाज करते हैं आप कौन सी दवाई लगाते हैं दवाई उस आदत की बात है दवाई की दवाई से इसको आदत नहीं पड़ सकती मुझे इसके ऊपर एक आप लोग जो समझते हैं ना जोक्स आपस में कहते हैं सुनिए सब लोग एक दफ़ा एक ज्योतिष के पास एक आदमी आया तो ज्योतिष को हाथ दिखाया उसने उसने कहा कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे बताइए तो ज्योतिष ने देखा और देख के कहने लगे कि तुम्हारे 25 साल जिंदगी के बहुत ख़राब आने वाले हैं बहुत ही ख़राब है तुम बहुत तकलीफ़ में रहोगे तो वो बेचारा जो हाथ दिखा रहा था उसने बहुत दुखी हो गया वो फिर उसने पूछा कि साहब उसके बाद क्या होगा कह लेंगे ज्योतिष ने कहा कि उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी <laughs> <laughs> समझे आप जी, जी। यानी पच्चीस साल मुसीबत उठाएगा वो तो और उसके पड़ जाएगी। जैसे सरोत बजाने की आदत पड़ गई हमें जैसे आप कह रही है ना तकलीफ़ नहीं होती तब तो हमें आदत पड़ गई तकलीफ की हाँ बोलिए आपने सबसे ज्यादा कब बजाया सबसे देर सबसे ज्यादा देर तक हमने कलकत्ते में एक दफा यानी दो दफा सारी रात बजाया रात को नौ बजे से सबेरे सात बजे तक और दो दफा ऐसी हाँ दो दफ़ा होल नाइट बजाया मतलब एक रात दो तीन घंटे में ख़त्म हुआ फिर पाँच दस मिनट का इंटरवल करा फिर दूसरा राग दो तीन घंटे में ख़त्म हुआ ऐसे करके लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सुबह सात बजे तक वहाँ सुनने वाले बैठे हुए थे नहीं तो हम लोग तो सोच चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बजाएं और अगर सुनने वाले ना हो तब तो फिर बजाना बेकार है, है कि नहीं? नहीं और बताइए आप हाथ का क्या लगा कर बजाते हैं हाथ में ये हम जो डब्बी रखते हैं सामने आपने देखा होगा इसमें ऑयल होता है रुई में तो इसमें थोड़ा थोड़ा उंगली को डुबोते हैं तो थोड़ा चिकनाहट आ जाती है उससे उंगली स्लिप करती है तो बस यही लगाते हैं ये ऑयल दूसरे तरह का होता है ये कोकोनट ऑयल है जो हमारा सरोज में जो हम सीधे हाथ में जो पकड़ते हैं ये आप देख रहे हैं न दिखाई दे रहा है जी। सब बोलिए जोर से क्या है ये बताइए इसको क्या कहते हैं किस चीज का बना है अच्छा ये बताइए वो ये पत्थर का बताइए इसको क्या बोलते हैं इसको कहते हैं जवा ये नारियल का कोकोनट शेल का बना होता है अच्छा ये बताइए हमारे उल्टे हाथ से हम तार को फिंगर टिप से दबाते हैं पोर्वे से या नाखून से दबा के बजाते हैं अच्छा देखो फिंगर टिप की आवाज कैसी आएगी तो ये फिंगर टिप यानी पोरुए से दबा के ऐसी आवाज निकली लेकिन हम असल में बजाते हैं नाखून की जो एज होती है ना नाखून से दबाकर बजाते हैं तार को अब देखो नाखून से दबाने से आवाज कैसे आएगी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जब नाखून घिस जाते हैं तो आवाज फ्लैट हो जाती है ऐसा लगता है ऐसे रूई धुन रहे हैं जब बहुत ज्यादा बुराई करना हो सरोद वाले की वाह आपने बहुत अच्छी रुई है ऐसी आवाज़ आती अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उस्ताद अमजद अली खां संगीत और बच्चे कार्यक्रम अनुसंधान श्री संतोष कुमार ध्वनि अंकन अवतार सिंह निर्माण सहयोग श्रीमती रमेश रानी शर्मा निर्माण एवं समन्वय प्रभुदयाल खट्टर परियोजना संयोजन डॉ एलजी सुमित्रा